विवेक चुड़ामी पांच 500 उनसठ श्लोक का कुछ विचार हो गया था एक जीवन मुक्त पुरुष की चर्चा चल रही है जो कि साधक के लिए अपनाने के लिए एक इस प्रकरण का महत्व है जितना हो सके इन लक्षणों को अपने अपनाना होगा लक्षण एक ही है शरीर से अपने को अलग करें बस तो यही यही उपाय है एन न प्रताड़ना शरीर से अपने को अलग करना यही उपाय तो ऐसा करने से क्या होता है उसके लिए कोई क्रियाकर्मा आदि की जरूरत नहीं है क्योंकि शरीर की शिष्ट अवस्था में जब आत्मा है तब ये सारे पुराण की बातें स्मृतियों की बातें सभी वेदों की बातें मानना है व्यावहारिक सत्ता में है जब शरीर से यदि अलग है तो उस स्थिति में उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है ये बता रहे हैं देह से मोक्ष होने का नाम भी मोक्ष है न दंड त्यागने का नाम मोक्ष है त्याग है न कमंडल त्यागने का नाम त्याग है ये सब त्याग नहीं माने जाते हैं मुख्य त्याग यही है देह से अलग है। ये त्याग है। ये बता आगे क्या कुल्यायाम कुल्यायाम नद्यांब बा शिवक्षेत्रेरे चेतना तरो किम शुभ शुभम कहते हैं देखो पेड़ से जब पत्ता गिरता है चाहे वो नाले में नाली में पड़ जाए चाहे वो चौराहे में पड़ जाए चाहे वो पत्ता शिवालय में पड़ जाए, जाए उस पत्ते से क्या मतलब वृक्ष को क्या लेने देना कहीं भी पड़ जाए वृक्ष से अलग हो गया हो गया कहीं भी पड़ जाएगा कहते हैं कुल्यायाम माने कुली शब्द कुल्या शब्द नाली को बोलते हैं कुल्या नाली उसके शब्द में कुल्यायाम चाहे वो नाली में पड़ जाए अथवा नद्यांबा अथवा नदी में पड़ जाए पत्ता पर पत्ता गिरता है तो कहीं ना कहीं गिरेगा वो किंतु तो उसे वृक्ष का क्या लेना देना वैसे शरीर कहीं भी पड़ जाए आत्मा को क्या लेना देना वृक्ष के स्थान में आत्मा ये देना चाहते हैं जीवन मुक्त अवस्था में है आत्मा को अलग कर चुका है वो जैसे वृक्ष से जब पत्ते अलग हो जाते हैं तो ब्रिक, कहीं भी वो पत्ते पड़े वृक्ष को कोई पाप पुण्य भी होता है क्या जैसे शिवालय में पड़ जाए तो वृक्षों को पुण्य मिले आ, नाली में पत्ता पड़ जाए तो वृक्ष को पाप मिले ऐसा होता है क्या वैसे शरीर से जब अपने को अलग कर दिया किस व्यक्ति ने उसका शरीर कहीं भी पड़ जाए तो उस आत्मा को क्या लेना चाहिए ये बोलने पुल्यायाम कुल्या माने नाली नाली में पड़ जाए अथवा नद्याम्बा नदी में पड़ जाए शिव क्षेत्र होता है शिवालय आदि जो शिवजी का क्षेत्र भूमि है पवित्र भूमि मानते वहां पड़ जाए वो पत्ता अथवा चतपर माने होता है चौराहा चौराह में पड़ जाए कहीं भी पड़े वो पत्ता वृक्ष से जब अलग हो गया है पत्ता तो कहीं भी पड़े वो पत्ता परलम पतचेत यदि पत्ता गिरता है चार सांघ ले दिया और कई भी गिरे वो पत्ता परड़म माने पत्ता यदि गिरता है तो तेना तरो किमुन सुवासुबम क्या वृक्ष को सुवासु पाप पापुण्य होगा नाली में पत्ता गिर गया तो वृक्ष को पाप लगे और शिवालय में गिर जाए पत्ता तो वृक्ष को पुण्य में ऐसा होगा क्या नहीं अलग हो गया है जब तक वृक्ष के साथ संबंध था तभी दाप तो वृक्ष से अलग हो गया वैसे तो शरीर से जब आत्मा अलग हो जाता है ये शरीर कहीं भी पड़ जाए उस आत्मा को कोई लेना जाना नहीं होता हाँ, चवरा है कहीं भी पड़े मतलब किसी भी स्थान में पड़े तत्व से चौराहे होता है चौथा भी होता है चौराहा कहीं भी पड़े वृक्ष को कोई पाप पुण्य नहीं लगता उस पत्ते के वहां गिरने से पुण्य भी नहीं यहां गिरने से पाप भी नहीं होता ठीक इसी प्रकार जब आत्मा से शरीर अलग हो गया है अपने विवेक बुद्धि के द्वारा शरीर को अलग कर दिया है उस स्थिति में वो शरीर कहीं भी पड़ जाए आत्मा को पाप पुण्य नहीं रखेगा कोई पाप पुण्य नहीं हाँ विशिष्ट अवस्था में जब तो बैठा है ये जावारिक सत्ता में है मैं एक मनुष्य हूँ ये भाव में है तब तक पाप पुण्य की चर्चा है जावारिक सत्ता में जब तक है मैंने मैं एक मनुष्य हूं करके जब तक मान्यता बनाई हुई है तब तक ये पाप पुण्य है शरीर से अपने को यदि अलग किया है जिस व्यक्ति ने वहाँ पाप पुण्य जो कोई वो नहीं होता जैसे वृक्ष के दृष्टा में दिया वृक्ष से जब तक गिरते हैं तो पत्ते कहीं भी पड़े वृक्ष को पाप पुण्य लग, नहीं लगता तो दृष्टांत है ठीक इसी प्रकार आत्मा से शरीर जब पृथक होता है अलग हो जाता है विवेक से जब अलग कर देते हैं तो शरीर में जो कुछ घटना घटे उससे आत्मा को लेन देन नहीं होता उस काल में माने पारमार्थिक सत्ता है वो तो उस काल में आत्मा को कोई पाप पुण्य नहीं आत्मा में पाप पुण्य नहीं है ये जो बोला जाता है व्यावहारिक सत्ता में नहीं बोला गया शरीर के तादात्म्य यदि हटा हो ऐसे आत्मा में पापुण्य नहीं होता जब तक शरीर में तादात्म्य है तब तक भी है पुण्य भी है क्या बात? व्याहारिकष्प्र फल से नाशवदेन्द्रिय प्राण धि विनाश नत्मन स्वयं सदात्मक फलस्य फल सेना सदा क्या देखो वृक्ष एक स्थायी होता है पत्ते फल फूल बनते रहते हैं गिरते रहते हैं एक ही वृक्ष में कई बार पत्ते आते हैं हर साल नया पत्ते आते हैं हर साल पुराने होके गिर जाते हैं फल भी ऐसे हर साल फल आएगा गिर जाएंगे वृक्ष नहीं गिरता और पत्ते आते हैं गिर जाते हैं पुष्पा आते हैं गिर जाते हैं वृक्ष ज्यो कहते वो रहता है या वृक्ष के सामने आत्मा है और ये जो पत्ते पुत्र पुष्प फल आदि के सामने शरीरादि हैं, शरीरादि है। आते हैं चले जाते जा हैं नया नया पैदा होते रहते हैं नष्ट होते रहते हैं जैसे वृक्ष में पत्ते आते रहते हैं वैसे यहाँ भी इंद्रिया आती है चली जाती है शरीर थोड़ा शरीर आया चला गया सूक्ष्म शरीर भी आया गया ऐसे चलता रहता है आत्मा का क्यों कुछ नहीं होता वृक्ष के स्थान है ये बोलना चाहते हैं पत्र से पुष्प से जैसे वृक्ष में पत्ते लगते हैं पुष्प लगते हैं फल भी लगते हैं किंतु नाश भी होते रहते हैं प्रति वर्ष आते हैं नष्ट भी हो जाते हैं पत्ता आया जड़ जाता है सब जड़ जाते हैं पतझड़ समय में बसंधी ऋतु में पुष्पा आए वो भी चले गए किंतु वृक्ष ज्यो का त्यों है वही वृक्ष फल भी आए चले गए हर साल ऐसे होता है नाश के समान यहाँ भी नाश होने वाले यहाँ देहादी है जन देह इंद्रिया प्रण विनाश या नाश होता होगा आपका नाश नहीं होगा आत्मा का नाश नहीं होगा आत्मा वृक्ष के स्थान में है नाश किसका होगा देह इंद्रिय प्राण, दिया फूल शरीर है इंद्रियां है प्राण है धीमे बुद्धि इनका भी नाश होगा आत्मा का कुछ नहीं होगा और वृक्ष के स्थान में है ये है पत्थों के स्थान पुष्पादि के स्थान में ये इनका विनाश होगा जैसे पत्र के नाश होने पर पत्ते के नाश होने से पुष्प के नाश होने से अथवा फल के नाश होने से वृक्ष का नाश नहीं होता ठीक इसी प्रकार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि के प्राण के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता वो आत्मा में ये बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं आत्मा का कुछ नहीं होता ये बोलते नैब आत्मा स्वच्छ सदात्मा का सही इस आत्मा का नाश नहीं होगा नैब आत्मा आत्मा का विनाश नहीं होगा ये फूल शरीर आदि का नाश होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता क्यों सदात्म कश्य सदा वह आत्मरूप है वो सदरूप है अपना स्वरूप है आनंदा आनंदाकृत कहते हैं आनंदा सुखाकार है वो आत्मा सुखरूप है आनंद माने सुख आनंदा आकृति जिसकी है आकृति माने आकार आनंद माने सुख सुखाकार होता है वो आत्मा निरंतर सुख स्वरूप है आत्मा उसमें वृक्षबद्ध अस्थित ऐसा ऐसा माने आत्मा वृक्षवध अस्थित वृक्ष के समान पत्ते आदि के समान शरीर आदि हैं बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं और आत्मा किसके समान वृक्ष के समान एक ही वृक्ष में कई बार पत्ते आते रहते हैं गिरते रहते हैं फूल आते रहते हैं पुष्प गिरते रहते हैं फल भी आते हैं गिरते हैं किंतु वृक्ष नहीं गिरता वृक्ष का विनाश नहीं रहता कभी भी विनाश नहीं होगा ये बात नहीं दृष्टान्त है जैसे वहां देखा वैसे यहां आत्मा का विनाश नहीं है विनाश किन का है देहादी का है पत्तों के स्थान में देहादी और वृक्ष के स्थन पर आत्मे समझना प्रज्ञागन इम्क्षण सत्यसूचक अमृत कथयशन प्रज्ञानगन लक्षण सत्यसूचक अन्द्र औ जो उपाधिक उन्हीं का विनाश औधिपदार उकना उपाधिजन्य जो पदार्थ होता है उसी के विनाश होता है ऐसा ब्रह्मवेतालोक बोलते हैं जो उपाधि जन्य नहीं है उसका विनाश नहीं होगा औपाधिक सेविनाशन कथयंती ब्रह्मविद ब्रह्मव्यतालोक जो पर कोई निमित्त जैसे जल के निमित्त से सूर्य का प्रतिबिंब होता है उपाधि क्या है वहां जल तो तजन्य जो प्रतिबिंब बना है कितने दिन तक रहेगा वो प्रतिबिंब जब तक जल तब तक जल नहीं तो वो नहीं जल के अधीन है औपाधिक होता है प्रतिबंध विनाशी है क्यों उपाधि जन्य है जल न हो तो है नहीं शीशा में मुख तब तक दिखेगा तो तो जब तक शीशा हो या व्यक्ति इधर हो तब तक होना है औपाधिकल हमेशा नहीं रहता औपाधिक पदार्थ का नाश होता है ये भी औपाधिकर शरीर है उपाधि यहां अज्ञान अज्ञान के कारण शरीर भाष रहा जब तक अज्ञान है तब तक शरीर को औपाधिक हो जाएगा शरीरारी शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण सब औपाधिक हैं। इन्हीं का विनाश कहते हैं ब्रह्मदत्ता लोग कहते हैं क्यों उन्होंने ऐसे ही क्या बेहोशी में कह दिया क्या कहते हैं नहीं श्रुति के साथ में बोला श्रुति के सहारे से बोला उन्होंने वृद्धारण्य में आता है प्रज्ञान घनम ये इसमें आता है मांडुक्य में आता है प्रज्ञान आत्मा का नाम एक प्रज्ञान घन है ऐसा है ना प्रज्ञम ना प्रज्ञ प्रज्ञान घन ऐसा शब्द आत्मा का भी कहा गया है पूरी आत्मा की चर्चा की वहां प्रज्ञान घन कहान घन इस मांडू के में ये प्रज्ञान घन, मांडू के में भी तो प्रज्ञान घना आत्मलक्षणम सत्य सूचक सत्य का सूचक शब्द है ये सत्य पदार्थ का सूचक सत्य क्या है आत्मा आत्मा का सूचक है आत्मा कैसा है यह बदलाता है प्रज्ञान घन एव ऐसा बोलता है इस मृति वाक्य के साथ आत्मा ही एक प्रज्ञान घन है बाकी सबके सब औपाधिक पदार्थ हैं सब विनाश होता है आत्मा का विनाश नहीं होता ऐसा ब्रह्मदत्ता लोग कहते हैं प्रज्ञान घन यदि आत्मलक्षण या आत्मा का स्वरूप है प्रज्ञान घन जैसे नमक पे डंडी को क्या बोलते हैं लवण घन बोलते हैं बाहर भीतर नीचे ऊपर खारापना उसमें है फोड़ के पर, भीतर भी जाते तो खारापना ठीक इसी प्रकार ये ज्ञान अधन है बाहर भीतर सर्वत्र ज्ञान ज्ञान स्वरूप है आत्मा इसलिए प्रज्ञान प्रज्ञानघन कहते हैं आत्मा का नाम ये श्रुति के सहारे से इसमें विश्वास है लोगों का इस प्रमाण ये मान करके अनुद्य ये श्रुति को अनुवाद करके अनुवाद करके बोलते अनुदय अनुपूर्वक से सेवा करके ल्यप किया हुआ है अनुवाद करके इस श्रुति के वाक्य को अनुवाद करके मैंने आपस में कथन करके बोलते हैं औपाधिक से द विनाशनम कहेंगी जो औपाधिक पदार्थ होता है उसी का ही विनाश होता है करके कहते हैं ब्रह्म आत्मा औपाधिक नहीं है स्वाभाविक है तो उसका विनाश नहीं होगा विनाश जो होता है वह औपाधिक किसी निमित्त से जो होता है ना वो औपाधिक पदार्थ निमित्त जन जो होता है जैसे जल में जो प्रतिबिंब दिखता है ना वो जल के अधीन है निमित्त है जल वहां जल न हो तो सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ आएगा औपाधिक पदार्थ है जो प्रतिबिंब वो है, ऐसा है तो वैसे औपाधिक होते हैं हमारे शरीर आदि अज्ञान उपाधि है इस शरीर आदि के लिए अज्ञान के कारण सद निमित्त शरीर बना ये विनाशी है ये बदलते रहते हैं इसलिए चोट करने की कोई जरूरत नहीं है आपका विनाश नहीं होता वेदांत का कहना ऐसा है आप माने इसके दृष्टा ये नहीं इसके दृष्टा आप होते आपका विनाश नहीं ये वेदांत बोलता ऐसा आत्मभाव में रहने पर विनाश का नाम ही नहीं है ये तो अभी मैं मरता हूं करके डर भय बना हुआ है ये शरीर में जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ माने दो ऐसा भी नहीं बिल्कुल एक होकर के बैठा है इसमें इतने जगड़ है इसलिए शरीर मरने वाला है तो वो शरीर से अपने को भिन्न तो नहीं मान पा रहा है इसलिए मानता है कि मैं मरने वाला हूं ये जकड़ जिसको हृदय के गांठ बोलते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि बोलते हैं यहां के भाषा में में बोलते हैं जड़ चेतन की तादात्म्य एकता एकता खतरनाक एकता है इस जीव को ब्रह्म के साथ एकता करते हैं तो वो तो मोक्ष देने वाला एकता है मोक्ष देने वाली और एकता अहम ब्रह्माष्टमी ऐसी एकता मोक्ष देने वाली अहम मनुष्य ऐसी जो एकता है ये बंधन का कारण है ब्रह्म सूत्र में जो अध्यास राजस्थ्य करके आता है पूरी इसी की चर्चा है क्योंकि सूर्य प्रकाश और अंधेरे के समान दो तत्व तो यहाँ है ऐसा बोलते हैं और एक अस्मत शब्द का विषय बनता है एक दुष्मत शब्द का विषय बनता है ऐसा करके ब्रह्मसूत्र में अध्यास शुरू किया माने मैं करके बोलने वाला और यह करके बोलने वाला दो चीज अलग होते हैं जैसे यह पुस्तक और मैं, जिसको मैं शब्द से बोला जाए और जिसको यह शब्द से बोला जाए ये वस्तु तो बिल्कुल अलग होते हैं अहम माने मैं इधर होता है और यह बोलने पर इससे भिन्न होता है यह सामने वाला होता है बिल्कुल अलग है इतना इनमें भेद है इतना भेद है जब गहराई से व्यक्ति जाके देखे कहते हैं तमक प्रकाश के समान भेद है आत्मा है प्रकाश के समान और शरीर है अंधेरे के समान ये जड़ है और ये है किंतु ये जो ऐक्य हो रखा है नहीं होना चाहिए यह माने ऐसे सामान्य जन को भी नहीं होना चाहिए किंतु बड़े बड़े विवेक भी इसमें डूबे हुए हैं तो मानना पड़ेगा कोई न कोई कारण है अज्ञान है उसी अज्ञान निवृत्ति के लिए अर्थात वो ब्रह्म की ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्चा होती है या वहां कुछ न कुछ दवाई मिलती है इस अज्ञान को धोने के लिए निवृत्ति के लिए मैं तो अज्ञान के बिना और क्या चारा माना जाए इसका बिल्कुल अलग दो तत्व है सिर्फ एक करके बैठा हुआ है कितने बार सुनाने पर भी सुनता नहीं है अन्य बातों को सुनता इस बात को नहीं सुनता अन्य बातों को नहीं सुनता अन्य बातों को एक बार भी सुनेगा तो जीवन में उतार लेता है काम में लेता है किंतु तो इस बात को तो शरीर नहीं है कितने बार सुना किंतु हाँ। किंतु तो जऊगा क्यों तो मैं तो ये नहीं पकड़ गिर कितना बड़ा गहरा अज्ञान बना हुआ है बोरा गहरा बहुत बड़ा अज्ञान है यही है। सुन भी रहा सुना भी रहा चल रहा है सब कुछ किंतु तो इसको छोड़ता तो है नहीं तो अज्ञान किसी को हटाने के लिए शास्त्र चर्चा hmm. है तो <coughs> प्रज्ञान घन इति यत्मलक्षण सत्य ये सत्य का सूचक वाक्य है सत्य जो आत्मा का सूचक वाक्य है प्रज्ञान घन एव ऐसा बोलता है वाक्य इसी को <coughs> अनुवाद करके इस वाक्य को अनुवाद करके औपाधिक सेवा कथन विनाशनम जो औपाधिक पदार्थ होता है उसी का विनाश कहते हैं लोग किसका औपाधिक पदार्थ का शरीर आदि जो औपाधिक है लोग बोलते तो हैं किंतु अपने में घटाते हैं करते नहीं है बोलते तो हैं कहते हैं चोला बदल दिया चोला माने वस्त्र को चोला बोलते हैं जो लंबे लंबे वस्त्र पहनाते हैं पहनते हैं उसको चोला बोलते हैं अमुख ने चोला बदला करके बोलते हैं दूसरे के लिए बोले नहीं एक शरीर बदला दूसरे में जाएगा यही कहना है ना दूसरा शरीर लेगा चोला बदला बोलते हैं चोला बदलना इस ये चोले ये को बदलने की कोई होश नहीं होता अन्य के लिए होता चोला तो है।, थीक, थीक, है चोला बदलना बोलते हैं ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं लोग किंतु पहुंच नहीं पाते बात इतनी है ठीक ठीक पहुंच नहीं पाते यह अभियान की महिमा है चोला बदलना बोलते चोला बदलना वस्त्र बदलना जब यथा बिहाई जीता ने कहा जैसे कोई व्यक्ति पुराना हो गया वस्त्र तो उसको फेंक देता है और नया पहन लेता है तो वो व्यक्ति तो बदलता नहीं ना कपड़ा बदल गया वैसे पुराना शरीर को फेंक देता है नया शरीर को ले लेता है तो शरीर बदलेगा आत्मा बदलने वाला नहीं किंतु रोता है मैं मरने वाला हूं मैं मर रहा हूं शरीर में एकता करके बदलता एक है ये खतरनाक एकता है इससे बचने के लिए बहुत उपाय बताया है शास्त्रकारों ने ये कहा प्रज्ञान घनि आत्मलक्षणम सत्य सूचकम सत्य का सूचक वाक्य है प्रज्ञान घन ऐसा आत्मा का लक्षण बताया आत्मा कैसा है शींद वाला पूछ वाला चार पैर दो पैर नहीं कहते कुछ नहीं वो तो प्रज्ञान घन ज्ञान स्वरूप है ज्ञान ज्ञान का पुंज है ऐसा श्रुति ने कहा इसमें विश्वास करके ब्रह्मवेटा लोग बोलते एक इसी का ही विनाश नहीं होगा बाकी सबका विनाश बाकी सारे कदार्थ औपाधिक है किसी न किसी ने भी तज्जन्य है तो निमित जन्य होता है उसका विनाश होता है ऐसा औपाधिक और करंघ में आया और भी आया आत्मा के बारे में आया मैत्री और याज्ञवल के संवाद में अरे अविनाशी बा अविनाशी अरे यम आत्मे श्रुतिरात्म सब्स वृद्धि यमात्मेति येतिरावृत्तना श्रुति में साप सा बदलाया है अविनाशी भई अरे अयमा ऐसा बताया जब याज्ञ बल के और मैत्री का संवाद चला उस संवाद में नप्रेत्य संज्ञा अस्थि ऐसा एक शब्द आया आगे ये शरीर छूटने के बाद ना उसका कोई नाम निशान नहीं होता करके शब्द आया नप्रेत्य संज्ञा अस्थि आगे कोई नाम निशान नहीं ऐसा शब्द आया तो मैत्री जी कहने लगी वहां याज्ञ बल की श्रीकांगी कि मुझे आप कुछ मोह में डाल रहे हैं न प्रेत के संज्ञा हस्ती कर माने जो शरीर जो तो खड़ा है ये मरने के बाद माने शरीर छूटने के बाद आगे कोई संज्ञा नहीं है कोई नाम नहीं है कैसे ऐसे बोलने पर कहा मुझे मोह में डाल रहे हैं आप ऐसा यज्ञ मैत्री ने कहा तो यज्ञ बल्बे जाते हैं अरे मैं मोह में नहीं डालता हूँ अविनाशी भाई अरे अरे ये जो आगे मरने के बाद में नाम नहीं करके बोला गया शरीर का जो शरीर था देवदत्ता यज्ञ दत्ता कोई भी नाम रहा होगा जब तक था तब तक, तक नाम था ये नाम आगे नहीं रहेगा आगे दूसरे नाम वाला हो गया आएगा नफरत सन्यासी का ऐसा अर्थ है आत्मा का नाम निशान नहीं रहेगा ऐसा नहीं कहा ये शरीर को लेकर के कहा वहां नफरत सन्यासी इस बात माने आगे ये शरीर जो छूट जाता है यही नाम नहीं मिलेगा इसको यही शरीर मिले अगला शरीर आना दूसरे नाम लेके आएगा वो ऐसा कहा वहां का अविनाशी भाई अरे अयम आत्मा हे मैत्रेयी यह आत्मा अविनाशी है इसका नाश नहीं होता अनुच्छित धर्मा इसका स्वरूप का उच्छेद नहीं होता आत्मा ऐसा है ये विनाशी है शरीर आदि विनाशी है परन्तु आत्मा अविनाशी है ऐसा आत्मन अविनाशी भई अरे अयम आत्मा इति इतिहा विशेष रूप कहती है प्रकृष्ट प्रभृति प्रभृति आत्मा को बोलती है आत्मा के विषय में आत्मा नष्ट इस आत्मा को श्रुति क्या कहती है अविनाशी भई अरे अयम आत्मा इति प्रभ प्रकृष्टे न प्रवृति विशेष रूप बोलती है आत्मा के द्वारों और अविनाशी तम विनस्यसु विकारिशु देखो यही विनाशी पदार्थ में ढूंढने पर आत्मा मिलेगा यही ढूंढना पड़ेगा अन्यत्र ढूंढ करके कहा ढूंढोगे यही ढूंढना पड़ेगा आत्मा यही मिलने वाला है विनस्यसु जो नाशवान पदार्थ है जितने भी शरीर इंद्रिया जो नाशवान है विनाशी पदार्थ उसमें विकारी जो विकृति होने वाला ये शरीर विकारी है नाश तो आगे जाके होगा ही तो प्रतिक्षण बिगड़ भी रहा है विकारी है कारवान है एक आ एक इतना बड़ा ये नहीं हुआ है बिगड़ते बिगड़ते ऐसा बना कुछ दिन के बाद पूरे बिगड़ जाएगा विकृति तो वाला है शरीर तो विनश्यपु विकारी सु जो विनाशी पदार्थ है विकारी पदार्थ है बिगड़ने वाले हैं इनमें अविनाशत्व प्रकृति आत्मा अविनाशी है इसी में मिलेगा और वो अविनाशी मंथन करना पड़ेगा विचार रूपी मथानी लगाना पड़ेगा जब विचार वेदांत विचार रूपी मथाने लगा के चलेंगे इनमें क्या त्याग है क्या ग्राही पहले कितना तो अलग करो विचार करो शरीर का स्वरूप और अपना स्वरूप का विचार करो और शरीर में तादाद में करके बैठने से क्या फल है और अपने को अलग हटाने में क्या फल है ये भी विचार करो अलग करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाएंगे यही होगा फल और शरीर में तादाद करेंगे तो फिर जन्म उमर जन्म उमर हो यही चलेगा संसार तो स्मृति ये बोलती है विनाशी पदार्थों में जो तो विकारी पदार्थ हैं विकृति होने वाले पदार्थ है विनाशी उसमें अविनाशी तो कहती है आत्मा को अविनाशी बोलती है विकृति तो है बहुत बिगड़ा है आप चाहे दोस्त की साब देखें कुछ भी हैं बहुत बिगड़ विदाह है छोटा बालक था सब गोद में लेते थे प्यारा था कोई भी शरीर है जितने बैठे हुए हैं गोद में लेते थे चुम्बन लेते थे बहुत कुछ करते थे अब ऐसा बिगड़ गया है अब कोई गोद में ले जरा इसको कोई गोद में लेगा नहीं अब बिगड़ चुका है ये पहले गोद में लेते थे उसको खिलाते थे सुलाते थे सहलाते थे बहुत कुछ करते थे मैंने कुछ अच्छा था उस समय अब पता लगे जरा किसी को कोई वेद की गोद में ले नहीं लेगा क्यों आपको पता नहीं उसको पता ये बिगड़ गया सामने वाले को मालूम है वो समझना ये भी बिगड़ गया है तो काम का नहीं आप, आपको मालूम नहीं पड़ता आप रोज सीधा देखते हो ना वैसे ही लगता आपको, आपको तो सामने वाले को पता लगता है आप भी दूसरे को बिगड़ा हुआ देखते हैं अपना नहीं देखते हैं स्थिति ऐसी है, ऐसा ही की स्थिति ऐसी आहा गहनो वो हहिमा ये जो भरत हरीजी ने कहा है भरतहरीजी कहते है। हैं ये जो पतंगे होते हैं ना कीड़े छोटे छोटे, छोटे कीड़े अथवा हरिण है मछली है ये सब जितने भी होते हैं उनको पता नहीं होता अभिवेक पूर्ण जीवन है उनका सामान्य खान पान रहन सहन इतना ही जानते हैं अपने ढंग के रहन सहन के बारे में पता होता है बाकी विशेष ज्ञान नहीं हो वो तो अनजान में मारे गए अच्छी बात है जानते नहीं बेचारे मारे गए किंतु ये ये जो पागल बैठा है जान मर रहा है अजानन महात्म पतख सलभोदीप दहने सलब कहते हैं छोटे छोटे कीड़े को नवरात्रि में दीपक जले सारे कीड़े आकर के उसमें पड़ जाते हैं उनको पता नहीं होता कि हमारा जान लेने वाला तत्व है वो रूप के प्यारे होते हैं जब दीपक जले तो वो जो प्रकाश उनको अच्छा लगता है उसमें घूमते घूमते तो वो प्रकाश दीपक में टच होते हैं संबंध कर जाते हैं उनको पता चलता पंख जल जाते हैं, मर जाते हैं। किनको उनको वो दीपक का महात्मा महिमा पता नहीं था ये जान भी ले सकता है महिमा मान महात्मा वस्तु स्थिति उनको पता नहीं था अभी एक पूर्ण जीवन है तो अजानन महात्म पतती सलभ हो जलते हुए दीपक में तो गिर जाते हैं किंतु दीपक में ऐसा जानलेवा तत्व उनको पता नहीं था किंतु आपको तो पता है आपको पता है कौन अच्छा है कौन क्या है जानते ष्टानिष्ट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी जान जा उनको तो अनजान में मरे मरेनाथ बड़ी सही मसना मस्न, वो जो मछली को भी ये पता नहीं होता है बड़ीश बोलते हैं बच्छी को जिसमें मांस का टुकड़ा छोटा फसा देता है काटा डालता कांटे को बड़ीश बोलता है तो बड़ीस में लगा हुआ मांस को खाने के लिए मछली जाती है उसको पता नहीं कि वो मांस के भीतर में मेरे प्राण लेने वाला एक लोहे का नोक चुबा हुआ है पता नहीं होता मछली सब अज्ञान अज्ञानत उसको उसके पास भी अज्ञान है उसको पता नहीं कि ये जो डाला गया है मांस का टुकड़ा है इसके भीतर में मेरे जान लेने वाला बच्ची का टुकड़ा है लोहे का टुकड़ा है नहीं पता उसको मांस समझती है है मांस का टुकड़ा थोड़ा मुंह फाड़ के डालती है तो कांटे में फंस जाती किंतु अनजान में मरी है मछली उसको पता नहीं था सब इनो के अज्ञान बड़ी सही का मसनाती कुछ जो बड़ी सही मसनाती कुछ बड़ी इसमें लगा हुआ जो खाती है लोहा मर जाती तो अनजान में मारे गए हैं उनको पता नहीं था ना पतंग को पता था ना मछली को पता था किंतु विजान तो पेटे ये तो सब जानने वाले हैं ना जो सब जानते मनुष्य तो जानता है विवेक पूर्ण जीवन मानता है अपने को बहुत पखानता है मैं बहुत विवेकी हूं साइंस और विज्ञान लेगा तो बहुत घंटे घंटे तक बोलता रहेगा दूसरे को नीचे करने के लिए खूब बोलेगा और यहां बैठने वाले जितने भी सबको बोले कोई अज्ञानी बोलते तो नाराज होगा सब सबको पता है मैं जानकार हर व्यक्ति के अभिमान है मनुष्य की स्थिति है बीजान को जानते हुए भी दुख तो है जितने भी दुख म अह गहनो मोह महिमा घर की वजह जाते हम इस विषयों को नहीं त्याग रहे हैं समझ रहे हैं हमारे मारक हैं फिर भी हम उनको त्याग नहीं रहे ज्ञान बुझ करके भी इसी फंसे हुए हैं अह गहनो मोह महिमा क्या ज्ञान की महिमा क्या है आश्चर्य की बात है तो ऐसे ही तो श्रुति बोलती है आत्मा अविनाशी है जितने विनाशी पदार्थ हैं आपके शरीर आदि इन्हीं में पाया जाता है वेदांत रूपी विचार रूपी मथानी लगानी पड़े यहां विचार करते करते मिले तो वो अविनाशी है ऐसा करते मिलेगा वृक्ष तृणधान्य कंबरा मृदेव यथा तथा ंद्रिया मन आदिदृश्यं जान्धमुपया परात्म भाव पाषाण वृक्ष तृणधान्यक मृद यहा इंद्रिया सुमन आदि समस्त दृश्यम ज्ञानिदयाति परात्म भाव दृष्टांत से समझा रहे हैं जैसे पाषाण पत्थर है जलाएंगे तो क्या क्या होगा उसका मिट्टी बन जाता है उसका अंतिम परिणाम मिट्टी हो जाता है मिट्टी बनना है मिट्टी है वो और वृक्ष है जलाएंगे तो क्या बनेगा मिट्टी राख माने मिट्टी त्रीणा घास जलाएंगे उसमें मिट्टी होना है और धान्य धान जऊ आदि अनाज को जला देंगे उसमें मिट्टी होना है और कटह माने चटाई आदि जो में भी चटाई को तो कटह बोलते हैं उसको भी जलाएंगे मिट्टी होना है अंबर माने पहनने के कपड़े को अंबर बोलते हैं बस और इत्यादि पदार्थ दग्धा भवंती ही मृदेव यथात जब जल जाते हैं ये तो मृति हो जाते हैं जब तक जलते नहीं है अपना इनका अलग अलग स्वरूप होता है सबका ये वृक्ष है ये पत्थर है ऐसी बुद्धि होती है जलने के पूर्व अवस्था में अलग अलग बुद्धि होते हैं अलग अलग नाम अलग अलग आकार उनका है ये पाषाण ये पत्थर है ये वृक्ष है ऐसी बुद्धि हो रही थी जलने से पहले और ये का है घास है ये धान्य है ये कट है, चटाई है या अंबर बने वस्त्र है इत्यादि बोला जाता था किन्तु तो? सबको इकट्ठा करना जो अलग अलग बोला जा रहा था वृक्ष है वस्त्र है कटाई, कटाई आदि जो बोल रहे थे सबको एकत्रित करना और थोड़ा पेट्रोल डालना माचिस लगा डाले सब क्या बन जाए मिट्टी बन जाती मिट्टी राख मिट्टी एक ही नाम होगा मिट्टी नाम लेगा सबका माने जलने से पहले अलग अलग आकार के अलग अलग काम करते थे व्यावहारिक क्षमता में उपयोगिता थी चटाई भी काम करती थी अलग ढंग से वृक्ष अलग ढंग से काम करता था पत्थर भी अपने काम करता था व्यवहार के लिए उपयोगी है चिनाई काम करे तो पत्थर चाहिए ऐसा होता था नहीं? कपड़ा था अलग काम में था शरीर ढकने के लिए काम आता था ऐसा सबको जलाया तो क्या बना सबका रूप एक ही बना क्या बना मिट्टी अलग अलग नाम अलग अलग आकार लेकर के चल रहे थे पूर्व में जला दिया तो सब मिट्टी का ढेर मिट्टी बने ठीक इसी प्रकार दगदा भवन ये जल जाते हैं जले हुए मृदेव मिट्टी ही हो जाते मृद एवं अन्य कुछ नहीं होते मिट्टी ही हो जाती यथा ये, ये तो दृष्टांत हो गया ही ना तथा वह उसी प्रकार यहां भी जिसको शरीर बोला जा रहा है इंद्रिया बोली जा रही है बोला जा रहा है ये इंद्रियां हैं ये शरीर है ये, ये प्राण है अलग अलग काम में दिखते होंगे पूरे शरीर का काम अलग और इंद्रियों का काम अलग भिन्न भिन्न देखने सुन, देखने के लिए आँख है सुनने के लिए उपयोग में आ रहे हैं सभी आपके व्यावहारिक सत्ता में काम कर रहे हैं भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न उनके आकार और शरीर उपयोग के साधन जैसे वृक्ष आदि साधन थे वैसे भी साधन है शरीर है इंद्रियां है प्राण है मन है बुद्धि है जितने भी हैं इनको भी जला करके देखो जरा क्या बन जाते हैं ज्ञान से जला दो जला करके देखे आत्मा ही हो जाए जैसे मिट्टी पत्थर आदि जलाने पर मिट्टी ही हो जाते हैं उसी प्रकार ये शरीर को भी जलाओ इंद्रियों को जलाओ प्राण को जला दो मन को जलाओ बुद्धि को जलाओ ज्ञान रूपी अभी उसे जलाना यहां देने के लिए पेट्रोल सीधे जलाना ऐसा नहीं जलाने पर आत्मा ही हो जाते हैं आत्मा से अतिरिक्त नहीं पाए जाएगा उसका ज्ञान से जलाओ माने इनकी सत्ता को समाप्ति करो यही जलाना है कहा देह दे अशु मन आदि अशु माने प्राण देह है इंद्रिय है अशु माने प्राण और मन आदि जो भी तत्व आपके पास हैं इन सबको समस्त दृश्य यही नहीं बाहर के दृश्य भी पूरा फूल शरीर इंद्रियां प्राण अशुका प्राण और मन आदि से बुद्धि और बाहर के दृश्य जितने भी हैं को एक ही अग्नि से जलना है इन्होंने ये अग्नि विशेष अग्नि है कौन ज्ञानाग्नि दगम ज्ञान रूपी अग्नि से जब जल जाते हैं जले हुए हो जाते हैं इनमें मिथ्यापना आ जाना ये चलना है विचार से देख करके ज्ञान रूपी अग्नि से दर्द होने पर परात्मावम उपजाती जैसे पेड़ आदि जल जाते हैं तो मि, मिट्टी को प्राप्त होते हैं मिट्टी भाव को होते हैं मिट्टी दरती है इसी प्रकार यहां भी एक भाव को प्राप्त होता है इनको ज्ञान रूपी अग्नि से जलाना होगा जब जलाएंगे तो परात्मभावम भावम है ये सबके सब पदार्थ आत्माभाव से प्राप्त होते हैं यानी सुश्री काल में जब इसमें होता है आत्मा तो ही होता है वैसे ही तुरी अवस्था में उस अज्ञान को समाप्त करना है तो का आत्मभाव में रहना ज्ञान रूपी अग्नि से जला करके एक आत्मभाव में रहना इसी में बहुत बड़ा लाभ है मोक्ष मिला। विलक्षणम यथाध्वांतम लियते भानु तेजसी तथा सकलम दृश्यम यथा भानु तेजसी तथा सकल दृश्य देखो सूर्य और अधेरा में विलक्षणता का है विरोधी दोनों सूर्य और अंधेरा विलक्षण होते हैं लक्षण एक नहीं है वो प्रकाश रूप है और ये अंधेरा रूप है अलग चीज है। होतीजसी विलक्षण ध्वान्तम यथा लिये सूर्य के प्रकाश आने पर जैसे सूर्य से जो विलक्षण था ध्वंत ध्वान्त मान अंधेरा लीन हो जाता अधेरा रह नहीं सकता क्यों विलक्षण है प्रकाश और अधेरा का कोई संबंध होता ही नहीं भानु तेजसी हाँ भानु के तेज आ जाने पर मत प्रकाश सूर्य के प्रकाश आज भानु माने सूर्य उनके तेज माने प्रकाश उदय होने पर यथा ध्वान्तम विलक्षणम ध्वानतम दिये जो सूर्य के प्रकाश से विलक्षण है कौन ध्वान माने मैने अंधेरा उसे विलक्षण है यह एक लक्षण का नहीं है हाँ सूर्य प्रकाश स्वरूप अंधेरा स्वरूप विलक्षण इसका लीन होना होता है ये छिप जाता है वैसे यहाँ भी ज्ञान रूपी प्रकाश यदि आपके जीवन में आ जाए तो जो इसका विरोधी जो तत्व होता है अज्ञान रूपी अधेरा लीन हो जाता ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए कहा। यहाँ ये सप्तमी का एक वचन है सूर्य के प्रकाश उदय पर यथा विलक्षण ध्वान्तम लिये जैसे सूर्य के तेज से विलक्षण है वो विरुद्ध लक्षण वाला कौन ध्वंत तो माना अधेरा लीन हो जाता है छिप जाता है ठीक इसी प्रकार तथय सकलं सकलम ये जितने भी दृश्य है शरीर के दृश्य है इंद्रिया दृश्य प्राण दृश्य मन दृश्य बुद्धि दृश्य बाह्य गति दृश्य देखने योग्य को दृश्य बोलते हैं माने देखना योग्य माने केवल आंख का ही विषय नहीं अनुभव के योग्य जितने हैं ये सबको दृश्य बोलते हैं तथव सकलम उसी प्रकार सारा दृश्य वर्ग ब्रह्मणी प्रवि लिये जब ब्रह्माकार मृत्यु में आप सभी पहुंच जाए हम ब्रह्मा हो जाए तो सब के सब उसी में हो जाए। हो लीन हो जा माने सूर्योदय होने पर जैसा अंधेरा लीन हो जाता कहाँ गया क्या अदा पता न होता ठीक किसी प्रकार आत्मज्ञान में जब आप पहुंच जाए अहम ब्रह्माष्टमी पहुंचे तो सारा दृश्य आपके लिए लीन होगा माने सबके लिए लीन नहीं होगा जैसे अंधेरे में दस आदमी सोए हों दसों आदमी स्वप्न दे रहे हैं अलग अलग ढंग के स्वप्न हैं स्वप्न अवस्था में पड़े हैं तो जो जग जाता है उसी का स्वप्न टूटता है अंधेरा टूटता है आ, उसी के स्वप्न चला गया है बाकी के लिए तो स्वप्न चलेगा जो जगा तो इनमें ये, ये भी साधकों में भी जो जग गया है व्यावहारिक सत्ता से जो उठ गया पारमार्थिक सत्ता में पहुंचा है अहम ब्रह्मास्ट में यहां पहुंचा उसके लिए दृश्य विलय होगा सबके लिए दूसरे के लिए तो दृश्य व्यवहारिक सत्ता में होगा जैसे स्वप्न से व्यक्ति उठने के बाद में स्वप्न को मिथ्या मानता है स्वप्न में रहते रहते मिथ्या नहीं मानता स्वप्न में रहते रहते तो उसको भी शक्ति मानता है कोई वस्तु झगड़ा करता है मिथ्या में कोई झगड़ा करेगा स्वप्न में भी झगड़ा होता है कोई वस्तु एक वस्तु हो एक दूसरे की लड़ाई, जैसे यहां वैसे वहां होता है झगड़ा होता है मान इष्टानिष्ट बुद्धि बनती है तजन्य सुख के भागीदार भी होता है देखा है कि तो जगने पर मिथ्या पड़ता है वहां मिथ्या नहीं बोलता जब तक स्वप्न अवस्था में रहते रहते स्वप्नों को क्या नहीं बोलता जब जागृत में आता है तब उसको मिथ्या घोषित करना अरे कुछ नहीं था हाल फालतू ऐसा हो जाता है ऐसी स्वप्न में कोई मांगने आया था नहीं दे सका उठने के बाद में बोलता है कैसा फिर कम से कम वहां तो दे देता है यहाँ नहीं दे सका <laughs> अपने काम का तो था नहीं हो कम से तो कम उसको दे दे दे बोलता है क्या करना आप <laughs> माने मिथ्या समझता है उसको मिथ्या समझता है उसको किंतु यहां से भी जब जगेगा तो इसको मिथ्या समझेगा जगनाए है ब्रह्माकार पृथ्वी में पहुंच जाए अहम ब्रह्माष्टम में हो अपने को अलग कर सके वो जग होता है यहाँ से जगा नहीं है इसलिए शास्त्र बोल रहा है सब कुछ कर रहा है फिर भी यहां मिथ्या बनाने जा रही है सत्य तो बुद्धि क्यों यहाँ से उठा नहीं जाएगा और उठने का प्रयास भी नहीं कर रहा बात ही है सुनना सुनाना एक परिपाटी बनाई हुई है चल रहा है उठने का प्रयास नहीं कर रहा फिर अभ्यास तो करे आगे काके नश्ते थाभ्यो माभ्यो मयव भवति स्फुटम् काके नश्ते थाभ्यो माभ्यो मयव भवति स्फुटम् भैव उपादि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मविद्व स्वयं काके नश्ते थाभ्यो माभ्यो मयव भवति स्फुटम् तथाैव उप तथय उपाधि ब्रह्म ब्रह्म स्वयं देखो जहां घट बनना है जिस स्थान में घट बनना है उसके पहले आकाश मौजूद था व्योम माने आकाश पहले था जिस स्थान में आप मिट्टी का घेरा बनाएंगे गढ़ में मिट्टी का घेरा एक दीवार बोल दीवार वो घट बोलते हैं आप उसको यही है ना जहां जिस स्थान पर उसको बनाना है वहां आकाश पहले साधी नहीं था खोखला बना आकाश बोल रहे थे आप अब वो जो घट बनाया आपने यहां अब इस स्थान के आकाश को क्या बोलते हैं घटाकाश नाम अलग काम अलग नाम अलग हो जाता है सुपारी तो घटे घट है बनने के कारण आकाश दूसरे रूप में दिखने लगा आपको बताता आकाश साहब आकाश घटाकाश रूप में भाष रहा है गटबंध ने देता है खोखलापना पहले भी था वहां को तो वही खोखलापना को आप दूसरे नाम से बोलने लग गए आप घटाकाश काम अलग करता है बाहर के आकाश में आदमी का आना जाना जहाज चलना बहुत कुछ होता है घटा आकाश में जहाज आदि चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा पहले चलता था अब नहीं चलता क्यों तो उपाधि छोटी होने से उपहित में शक्ति कमजोर हो जाती जो घटाकाश उपहित अवस्था में है अभी उपाधि विशिष्ट अवस्था है अब वहां जहाज चलना आदमी चलना बंदा नहीं है उस आकाश बाहर वाले में तो पहले तो चल रहे थे वहां अब उस घर को तोड़ देना तो जो व्योम था पहले अब क्या क्या नाम मिलेगा घर तोड़ने के बाद व्योम ही नाम प्राप्त होगा घटे नष्टे घर फूटने पर जो अलग नाम लेकर के बैठा हुआ आकाश था व्योम व्योमय वह स्फुटम वो आकाशी होता है और कुछ नहीं होता पहले भी आकाश था वो बीच में आकाश नाम दे दिया आपने तो घटे नष्टे जैसे घट के नष्ट हो जाने पर यथा व्योम व्योमयी वह आकाश आकाशी होता है वो पहले भी आकाश था अभी भी आकाश व्योम आकाश आकाशीय होता है स्पष्ट है ये समझिए दृष्टांत आ गया होगा ऐसे यहां अभी देह के नष्ट होने पर आत्मा आत्मा ही होता जीव नाम की चीज में व्यक्ता तथा ही वो उपाधि की उसी प्रकार ये उपाधि पूर्ण शरीर है सूक्ष्म शरीर है उपाधि है यहाँ फिर उपाधियों का जो लय होगा तो ये आत्मा ब्रह्म ही है ब्रह्म से में पहले ब्रह्म ही था उपाधि के कारण से जीव रूप से भाषा जैसे भाषा बाद में फिर महाकाश रूप में था महाकाशी था महा कहा इसी प्रकार ये जो उपाधि के कारण से जो जीवत्व आया हुआ है उपाधि नष्ट होने पर क्या होगा तो वह उपाधि दिलाई इसी प्रकार जो उपाधि शरीर हैं, इनके नष्ट हो जाने पर ब्रह्म ब्रह्मविद स्वयं वो ब्रह्मविद का व्यक्ति उपाधि को नाश कर सकता है ये जो घर को घोड़ने के लिए तो दंड काम करेगा कि तो शरीर को तो भेदन करने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है वही दंड काम करेगा वहाँ तो ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है पहले वो ब्रह्म ही था उपाधि के कारण से अपने को भिन्न मानने लगा था ऐसे आवास प्रतीत हुआ भिन्न नहीं हुआ था प्रतीत हुआ था तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है ऐसा क्षीरम क्षीरे यथा क्षिप्तम तैलम तैले जलम जले संयुक्त एकता तथा मुनी क्षीरम क्षीरे क्षिप्त तैलम तैले जलम जले संयुक्त एकता तथा मुनी दूसरे दृष्टांत से समझा रहे हैं। बात वही है जैसे दूध में दूध मिला दिया तो क्या हो जाता है वो एक ही दूध हो जाता चीलम चीरे दूध में दूध मिला देना अथवा क्षिपम मने डाल दिया गया दूध में दूध डालने पर वो दूध ही रहेगा एक ही दूध होता है अथवा तैलम तैले तेल में तेल मिला दिया तो क्या बनेगा वो तेल ही बनेगा इसी प्रकार जले, जलम जले जल में जल मिला दिया तो जली बनना जली है ऐसा संयुक्तम जब एक हो जाते हैं एकताम या जब मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं दूध में मिला हुआ दूध और तेल में मिला हुआ तेल जल में मिला हुआ जल जैसे एकत्व तो को प्राप्त कर जाते हैं।, जाते हैं। दो नहीं हो पाते एक ही हो जाता दो नहीं होते बाकी जो दो वस्तु जोड़ेंगे तो दो हो जाते हैं एक नहीं दो ही व्यवस्था में रहेंगे किंतु कुछ वस्तु ऐसे हैं दो मिलाएंगे तो एक हो जाते हैं जैसे तेल तेल मिला दिया एक हो गया दूध दूध मिला एक हो गया जल जल मिलाया एक हो गया ऐसा मिट्टी और पत्थर मिलाने से तो अलग दिखाई दिखा देते हैं कुछ पदार्थ ऐसे हैं ठीक इस प्रकार जैसे ये तीन दृष्टांत दिखाया तथा आत्मनि आत्मविद मुनि वैसे आत्मव्यता मुनि आत्मा में मिल करके एक हो जाता है आत्मविद मुनि आत्मनि है जो मुनि है मनमशील जो विदेह ल्यम अखंडितम ब्रह्म नावर्तते पुनः एव विदेह कल्यम तन्मा अखंडित ब्रह्म भाव प्रपद्य यतिर न वर्तते पुनः इस प्रकार से जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गया प्रारब्ध कर्म पूरा हो गया शरीर पात हो गया विदेह कैवल्य का जो देहर कैवल्य अकेला हो जाना पहले जीवन मुख्य अवस्था में तो प्रारब्ध कर्म की कल्पना से शरीर विद्यमान अतिदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ वो यदि सनमात्र अखंडितम वो कैसा होगा सनमात्र अखंड सनमात्र ही बन जाता है सत्य मात्र सत्य पदार्थमात्र होकर गिरा जाता है कोई शरीर विशिष्ट होकर नहीं रह जाता ब्रह्म भाव जो सनमात्र जो अखंडित ब्रह्म भाव है प्रपद्य प्राप्त करके ये यती पुनः न आवर्तते फिर, आवर्त फिर संसार में वो नहीं आएगा संसार माने जन्म मरण को ही संसार मानते हैं तद योनियों में पैदा हो जाओ और मरो फिर पैदा हो जाओ फिर मरो यही संसार है सम्यक की संसार सम पूर्वक श्री धातु से घय प्रत्यय करके संसार सब्त बनता है सम उपसर्ग है श्री गतो धातु चलने का नाम संसार आप जहां हैं यहाँ बैठेंगे नहीं इसको छोड़ेंगे फिर अगले में पकड़ेंगे फिर उसको छोड़ेंगे फिर अगला पकड़ेंगे चलते रहते हैं बस चल रहा है इसी का नाम संसार सम्यक सरथी की संसार श्री राज्य सरथी एक है श्री धातु से संसार बनता है श्री बताऊग कर्तक धातु है माने चलते रहने का नाम संसार है अभी इस शरीर में आया आगे अगले में जाना फिर अगले में जाना किन्तु जाना आने में इतना कष्ट है जन्म के समय में कष्ट मरण के समय में कष्ट बीच का जो जीवन है वो, वो भी कष्ट है हाँ। रोग का दर शोक का डर अमुख का भय दुनिया भर का भय ऐसी स्थिति है बीच का जीवन का है। भी सुखी न जो शरीर मिल जाए उसमें कम से कम जब तक आयी हो हो ये भी नहीं है जन्म के समय में कष्ट मरने के समय में कष्ट बीच में व्याधि आदि के कारण कष्ट पूरे कष्टमय केवल मनुष्य की स्थिति नहीं है प्राणी मात्र की स्थिति यही है, है सब परेशान है कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा शरीर विशिष्ट अवस्था में होते हुए सुखी कोई नहीं पाएगा सब दुखी हैं। कोई न कोई परेशानी जीवन में रहती हर व्यक्ति किसी को खाने की किसी को पीने की किसी को जाने संबंधी किसी के संतान नहीं है संतान की परेशानी किसी के पास ज्यादा संतान है खिलाने की परेशानी ऐसी भी स्थिति है भोगता ही भोगता है खाने वाले तो बहुत हैं, किंतु भोग्य पदार्थ नहीं ऐसा भी देखा जाता है वो भी परेशान है किसी के पास में भोग्य पदार्थ बहुत है किंतु आगे भोगता नहीं है संतान नहीं है वो भी परेशान है परेशानी का निमित्त अलग अलग है मैंने एक ही परेशानी सबको नहीं है कोई आध्यात्मिक कष्ट में कपा हुआ है कोई आयुदेविक कष्ट में है कोई आदिभौतिक कष्ट में पड़ा हुआ है कष्ट में लगभग ज़्यादा से ज्यादा तीनों कष्टों के शिकार वाले ज्यादा पाए जाएंगे आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिवैविक अधिक ताकि कोई भाग्यशाली होगा कोई थोड़ा शरीर ठीक ठाक हो आध्यात्मिक कष्ट न हो अथवा आदिभौतिक कष्ट न हो किसी को वैदिक कष्ट न हो बहुत कम ऐसी तो कोई ना कोई कष्ट लगा होगा हर समय में होगा एक कार्य पूरा हो जाता है दूसरा कार्य सामने दिखाई देता है कष्ट देने लग जाता है अब ये कैसे होगा एक तो हो गया अब ये कैसे होगा यह कष्ट कष्ट जो दे रहा और क्या दे रहा एक कार्य कोई तो मन में संकल्प हुआ जैसे तैसे करके हम पूरा कर जाते हैं लेकिन पहले तो पूरा होना न होना क्या होगा हो भी जाए दूसरा कार्य वो पहला आगे आ जाता है ये मेरे भी कर दो भैया लग जाता है फिर उसने आदमी कष्ट वो संभालते संभालते तीसरा आ जाएगा एक ने एक परेशानी में हमेशा व्यक्ति उलझा उलझा हुआ होगा कोई ना कोई परेशानी जीवन में एक क्षण भी परेशानी से बाहर नहीं है अगर गहराई से देखा जाए हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी अपने आप परेशान को कभी दूसरा निमित्त बनता है बाकी अधिक समय में स्वयं परेशान होता है क्यों संसार बहुत बड़ा है सुना है मान विषय बहुत रूप में है किंतु उनके सब भी पानी की इच्छा है और अनिष्ट न हो ये भी इच्छा है इष्ट हो ये इच्छा है प्रारब्ध कर्म कैसा है वो पता नहीं हाँ। चारा इष्ट और आ जाता अनिष्ट परेशान होना ही वहां इष्ट भी होगा भी परेशान कर रहा है दुख दे रहा है और अनिष्ट का संयोग दुख दे रहा है चल रहा है एक से झगड़ा चला निपटारा जैसे तैसे हो गया दूसरे के झगड़ा शुरू हो जाता कहते है सांसा है जैसे एक बुढ़िया थी अकेली रहती थी घर में रात्रि में सो गई सुबह सुबह उठा बाहर निकल रही थी दरवाजे में एक बिल्ली मर गई दरवाजे में आकर गई बुढ़िया ने सोचा ये तो बड़ा अपसकून हो गया अशुभ हो गया बिंदी <laughs> दरवाजे के बाहर दरवाजे लगा गया जैसे दरवाजा खोला बिंदी मरी हुई बिल्ली थी चलो अब बुढ़िया बिजारी हाथ में लाती है कैसे कैसे उसको फेंकने गई एक गोली में डाला एक हाथ में लाती है थोड़ा तो दूर पहुंची जैसे तैसे करके वो डाल के आई तब तक कुछ समय तो लग ही गया ऊंट गई चल रहा था इधर उधर आगे दरवाजे के पास बैठ गया और ऊंट मरा मिला लोग के आते आते ऊंट मरा हुआ मिला ऊँट हाँ। हाँ। एक छोटी परेशानी से आप परेशान थे, बाद में और बड़ी परेशान सबकी जीवन की स्थिति है इसलिए तो इसलिए देहा भाव में जब तक रहेंगे तो तब तक ये परेशानी जाने वाली बन जाएगी इसलिए उठो जगो आत्मभाव निभाओ उत्कृष्टता जागृत प्राप्त तथा से बराम यही कहना है कह ठीक है विदेह एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्र अखंडितम जो अखंड ब्रह्म भाव ब्रह्म भाव को प्राप्त प्राप्त करके ये सही तीर्थ पुनः न आवर् फिर वो ब्रह्म भाव माना आत्मभाव में जब देती जाएगा फिर दोबारा संसार में नहीं आएगा ये सारे कष्टों से रहित हो जाएगा ये फल समय हो गया go